और के दोनों में थोड़ा फर्क है और दोनों में थोड़ी समानता थी असल में दोनों के क्षेत्र एक दूसरे पर प्रवेश कर जाते है शक्तिपात परमात्मा की ही शक्ति है असल बात तो यह है कि उसके अलावा और किसी की शक्ति ही नहीं है लेकिन शक्तिपात में कोई व्यक्ति माध्यम की तरह काम करता है अंतत तो वो भी परमात्मा है लेकिन प्रारंभिक रूप से कोई व्यक्ति माध्यम की तरह काम करता से आकाश में बिजली कौन थी घर में भी बिजली चल रही है वो दोनों एक ही चीज है लेकिन घर में जो बिजली चल रही है वो एक माध्यम से प्रवेश की है नियोजित है आदमी का हाथ उसमें साफ और सीधा है वो भी परमात्मा थी बरसा में जो बिजली कौन रही वो भी परमात्मा थी लेकिन इसमें बीच में आदमी थी उसमें बीच में आदमी नहीं है अगर दुनिया से आदमी मिट जाए, तो आकाश की बिजली तो कौन सी रहेगी लेकिन घर की बिजली बुझ जाएगी शक्तिपात घर की बिजली जैसा है जिसमें आदमी माध्यम है और प्रसाद ग्रेस आकाश की बिजली जिसमें आदमी माध्यम नहीं है तो जिस व्यक्ति को ऐसी शक्ति उपलब्ध हुई है जो परमात्मा से किसी अर्थों में संयुक्त हुआ है वो तुम्हारे लिए माध्यम बन सकता है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा व्हीकल है तुमसे ज्यादा अच्छा वाहन है उस शक्ति के लिए वो आदमी परिचित है उसके रास्ते परिचित है वो शक्ति उस आदमी से बहुत शीघ्रता से प्रवेश कर सकती तुम बिल्कुल अपरिचित हो अनगढ़ हो वो आदमी गढ़ा हुआ है और उसके माध्यम से तुम में प्रवेश करें तो एक तो वो गढ़ा हुआ वाहन है इसलिए बड़ी सरलता है और दूसरा वो तुम्हारे लिए बहुत संकीर्ण द्वार है जहां से तुम्हारी पात्रता के योग्य शक्ति तुम्हें मिल जाएगी तो घर की बिजली में बैठ तुम पढ़ सकते हो आकाश की बिजली के नीचे बैठ कर पढ़ नहीं सकते घर की बिजली एक नियंत्रण में है आकाश की बिजली किसी नियंत्रण में नहीं तो कभी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आकस्मिक प्रसाद की स्थिति बन जाए अनायास ऐसे संयोग इकट्ठे हो जाएं कि उसके ऊपर शक्तिपात हो जाए तो बहुत संभावना है वो व्यक्ति पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए उन्मादग्रस्त हो जाए क्योंकि वो शक्ति इतनी बड़ी हो और उसकी पात्रता सब अस्त व्यस्त हो जाए फिर अनजान अपरिचित सुखद अनुभव भी दुखद हो जाते जो आदमी वर्षों तक अंधेरे में रहा हो उसके सामने अचानक सूरज आ जाए तो उसे प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा और भी ज्यादा अंधेरा दिखाई पड़ेगा जितना अंधेरे में भी दिखाई नहीं पड़ता था अंधेरे में तो वो थोड़ा देखने का आदि हो गया तो रोशनी में तो उसकी आंख ही बंद हो जाए तो कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं भीतर कि अनायास तुम पर विराट शक्ति का आगमन हो जाए लेकिन उससे तुम्हें सांघातिक नुकसान पहुंच सकते हो क्योंकि तुम तो तैयार नहीं हो तुम तो चौक के पकड़ लिए गए हो तो दुर्घटना हो जाए ग्रेस भी दुर्घटना बन सकती है दूसरी जो शक्तिपात की स्थिति है उसमें दुर्घटना की संभावना बहुत कम है नहीं के बराबर है क्योंकि कोई व्यक्ति माध्यम और संकीर्ण माध्यम से एक तो शक्ति का मार्ग बहुत सखड़ा हो जाता है फिर वो व्यक्ति नियंत्रण भी कर सकता है वो तुम तक उतना ही पहुंचने दे सकता है जितना तुम झेल सको लेकिन ध्यान रहे कि फिर भी वो व्यक्ति स्वयं शक्ति का मालिक नहीं सिर्फ वाहक इसलिए कोई कहता हो मैंने शक्ति पाठ किया तो वो गलत है वो ऐसे होगा जिसे बल्ब कहने लगे कि मैं प्रकाश दे रहा हूं तो वो गलत है। हालांकि बल्ब को ये भ्रांति हो सकती है इतने दिन से रोज रोज प्रकाश देता है ये भ्रांति हो सकती है कि प्रकाश मैं दे रहा हूं बल्ब से प्रकाश प्रगत हो रहा है लेकिन बल्ब से प्रकाश पैदा नहीं हो रहा वो उद्गम का स्रोत नहीं है अभिव्यक्ति का माध्यम तो जो कोई दावा करता हो कि मैं शक्ति बात करता हूं वो भ्रांति में पड़ गया वो बल्ब की भ्रांति में पड़ गया शक्ति बात तो सदा परमात्मा का ही है लेकिन कोई व्यक्ति माध्यम बने तो उसको शक्तिपात करेंगे कोई व्यक्ति माध्यम न हो तो ये आकस्मिक हो सकता है कभी तो नुकसान पहुंच सकता है लेकिन किसी व्यक्ति ने बड़ी अनंत प्रतीक्षा की हो और किसी व्यक्ति ने अनंत धैर्य से ध्यान किया हो तो भी प्रसाद के रूप में शक्तिपात हो जाएगा तब कोई माध्यम भी नहीं होगा लेकिन तब दुर्घटना नहीं होगी क्योंकि उसकी अनंत प्रतीक्षा उसके अनंत धैर्य उसकी अनंत लगन उसका अनंत संकल्प उसमें अनंतता को झेलने की सामर्थ्य पैदा करता है तो दुर्घटना नहीं होगी इसलिए दोनों तरफ से घटना घटती लेकिन तब उसे शक्तिपात मालूम नहीं पड़ेगा उसको प्रसाद ही मालूम पड़ेगा क्योंकि कोई माध्यम तो नहीं है कोई बीच में दूसरा व्यक्ति नहीं है तो दोनों बातों में समानता है दोनों बातों में भेद है मैं इसी पक्ष में हूं कि जहां तक हो सके प्रसाद उपलब्ध हो जहां तक हो सके ग्रेस उपलब्ध हो जहां तक हो सके कोई व्यक्ति बीच में माध्यम ना बने लेकिन कई स्थितियों में ये असंभव है कई लोगों के लिए असंभव है तो बजाय इसके कि वो अनंतकाल तक भटकते रहे किसी व्यक्ति को माध्यम भी बनाया जा सकता है लेकिन वही व्यक्ति माध्यम बन सकता है जो व्यक्ति न रह गया हो तब खतरा बहुत कम हो जाता है वही व्यक्ति माध्यम बन सकता है जिसमें कोई अस्मिता कोई एगोसेष न रह गई हो तक तो खतरा ना के बराबर हो जाता खतरा इसलिए ना के बराबर हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति माध्यम भी बन जाएगा और फिर भी गुरु नहीं बनेगा क्योंकि गुरु बनने वाला तो अब कोई नहीं रहा इस फर्क को ठीक से समझ लेना है जब कोई व्यक्ति गुरु बनता है तो तुम्हारे संबंध में बनता है और जब माध्यम बनता है तब परमात्मा के संबंध में बनता है तुमसे कुछ लेना देना फिर नहीं रह जाना समझ रहे मेरा फर्क और परमात्मा के संबंध में कोई भी स्थिति बने वहां अहंकार नहीं दिख सकता लेकिन तुम्हारे संबंध में कोई भी स्थिति बने तो अहंकार दिखता है तो जिसको ठीक गुरु कहें वो वही है जो गुरु नहीं बनता है सदुगुरु की परिभाषा अगर करनी हो तो यही है सदुगुरु की परिभाषा कि जो गुरु नहीं बनता है इसका मतलब हुआ कि समस्त गुरू बनने वाले लोग गुरू नहीं होने की योग्यता रखते हैं गुरू बनने के दावे से बड़ी अयोग्यता और कोई नहीं है। इन वही डिस्क्वालिफिकेशन क्योंकि तो तुम्हारे संबंध में वो एक अहंकार की स्थिति ले रहा है और खतरनाक हो जाए तो अगर अनायास कोई व्यक्ति शून्य हो गया है अहंकार विलीन हो गया है और वाहन बन सकता है बन सकता है कहना भी शायद गलत है कहना चाहिए वाहन बन गया है तो उसके निकट भी शक्तिपात की घटना घट सकती है लेकिन तब उसमें दुर्घटना की कोई संभावना नहीं ना तो तुम्हारे व्यक्तित्व को दुर्घटना की संभावना है और ना जिस वाहन से शक्ति तुम तक आई है उसके व्यक्तित्व को दुर्घटना की संभव फिर भी मौलिक रूप से मैं ग्रेस के पक्ष में हूं और जब इतनी शर्तें पूरी हो जाएं कि व्यक्ति ना हो अहंकार ना हो तो फिर शक्ति पास ग्रेस के करीब पहुंच गया बहुत करीब पहुंच गया और अगर उस व्यक्ति को कोई पता ही न हो तब फिर वो बहुत ही करीब पहुंच गए तब उसके पास होने से घटना घट जाए तो अब ये जो व्यक्ति है तुम्हें तो व्यक्ति के तरह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी परमात्मा के साथ एकाकार ही हो गया कहना चाहिए परमात्मा का फैला हुआ हाथ हो गया जो तुम्हारे करीब है अब अब ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल है साधन मात्र है और ऐसी स्थिति में अगर ये व्यक्ति मैं की भाषा भी बोले तो भूल हो जाती बहुत बार क्योंकि ऐसी अवस्था में जब ये व्यक्ति मैं बोलता है तो उसका मतलब होता परमात्मा लेकिन हमें बड़ी कठिनाई क्योंकि हम तो इसलिए कृष्ण कह सकते हैं आज से मामे एक शरण मेरी शरण में आ जाब हजारों साल तक हम सोचेंगे कि आदमी कैसा रहा होगा जो कहता है मेरी शरण में आ अहंकार तो पक्का है लेकिन ये आदमी कहीं इसलिए पाया है कि बिल्कुल नहीं है अब इसका ये तो किसी का फैला हुआ हाथ है और वही बोल रहा है मेरी शरण आ जाए मुझ एक की शरण आ जाए वो सब बड़ा कीमती एकम मुझ एक की शरण आ जा मैं तो एक कभी नहीं होता मैं तो अनेक ये किसी ऐसी जगह से बोल रहा है जहां में एक ही होता है लेकिन अब ये कोई अहंकार की भाषा नहीं लेकिन हम तो अहंकार की भाषा ही समझते हैं इसलिए हम समझेंगे कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाए तब भूल हो जाएगी इसलिए हमारे प्रत्येक शब्द को देखने के दो मार्ग एक हमारी तरफ से जहां से भ्रांति सदा होगी और एक परमात्मा की तरफ से जहां कोई भ्रांति का सवाल नहीं है तो कृष्ण जैसे व्यक्ति से घटना घट गट सकती है और उसमें कृष्ण के व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं है इतने करीब आ जाना चाहिए शक्तिपात प्रसाद के कि तुम जो कहते हो कि आपकी दोनों बातों में विरोध दिखाई पड़ता है दोनों घटनाएं अपने अति पर बहुत विरुद्ध हैं लेकिन दोनों घटनाएं अपने केंद्र पर अति निकट निकटें और मैं उसी पक्ष में हूं जहां से प्रसाद और शक्तिपात में किंचित फर्क करना मुश्किल हो जाए वहीं सार्थक था है बात वहीं कीमती है एक चीन में एक सन्यासी बड़ा समारोह मना रहा है वो अपने गुरु का जन्मदिन मना रहा है और उस तरह का त्यौहार गुरु के जन्मदिन पर ही मनाया जाता लेकिन लोग उससे पूछते हैं कि तुम तो कहते थे मेरा कोई गुरु नहीं तो तुम जन्मदिन किसका मना रहे हो और तुम तो सदा कहते थे कि गुरु की कोई जरूरत ही नहीं तो तुम आज ये उत्सव किसका मना रहे तो आज मैं कहता है कि मुझे मुश्किल में मत डालो अच्छा हो कि मैं चुप रहूं लेकिन जितना वो चुप रहता है उतना लोग पूछते हैं कि बात क्या तुम यह मना क्या करो क्योंकि ये दिन तो गुरु पर्व है इस दिन तो गुरु का उत्सव ही मनाया जाता है तो तुम्हारा कोई गुरु है क्या तो आज मैं कहता तुम नहीं मानोगे तो मुझे कहना पड़ेगा मैं आज उस आदमी का स्मरण कर रहा हूं जिसने मेरा गुरु बनने से इंकार कर दिया था क्योंकि अगर वो मेरा गुरु बन जाता तो मैं सदा के लिए भटक जाता उस दिन तो मैं बहुत नाराज हुआ था आज लेकिन उसे धन्यवाद देने का मन होता कि वो चाहता तो गुरु तत्काल बन सकता था मैं तो खुद गया था उसको मनाने लेकिन वो गुरु बनने को राजी नहीं हुआ तो वो लोग पूछते हैं तो फिर धन्यवाद कहते रहे जब वो गुरु बनने को राजी नहीं हुआ तो उसने वो संन्यासि कहता तुम मुझे ज्यादा मुश्किल में मत डालो अब इतना मैंने कह दिया ये काफी क्योंकि वो आदमी गुरु तो नहीं बना था लेकिन जो कोई गुरु नहीं कर सकता वह आदमी कर गया है इसलिए रण दोहरा हो गया एक तो आदमी गुरु भी बन जाता तो भी लेनदेन हो जाता है ना दोनों तरफ से कुछ उसने भी हमें दिया था हमने भी कुछ उसे दिया था आदर दी थी श्रद्धा दी थी पैर छू लिए थे निपटारा हो गया था कुछ हमने भी कर लिया लेकिन वो आदमी गुरु भी नहीं बना उसने आदर भी नहीं मांगा श्रद्धा भी नहीं मांगी जरूर तो दोहरा हो गया बिल्कुल एक हो गया वो दे गया और हम धन्यवाद भी नहीं दे पाए क्योंकि धन्यवाद देने का भी उसने स्थान नहीं छोड़ा तो यहां शक्तिपात ऐसी स्थिति में प्रसाद में कोई फर्क नहीं रह जाए और जितना फर्क हो उतना ही शक्तिपात से बचना और जितना फर्क कम हो उतना ही ठीक इसलिए मैं जोर देता हूं प्रसाद पर ग्रेस पर और जिस दिन शक्तिपात भी प्रसाद के करीब आ जाए इतने करीब आ जाए कि तुम डिस्टिंग्विश न कर सको फर्क न कर सको कि दोनों में क्या फर्क उस दिन समझ में न बात ठीक हो तुम्हारी घर की बिजली जिस दिन आकाश की बिजली की तरह स्वच्छंद सहज और विराट शक्ति का हिस्सा हो जाए और जिस दिन तुम्हारा घर का बल दावा करना छोड़ दे कि मैं हूं शक्ति का स्रोत उन दिन तुम समझना कि अब शक्ति बात भी हो तो वो प्रकाश ही है मेरी बात ख्याल रखती नारगपुर ने आपसे समझाया था आपके शक्ति उठे और परमात्मा से मिल जाए या परमात्मा से शक्ति आए और आप मिल जाए प्रथम तो कुंडलनी का उठना है ये मेरा कमेंट है प्रथम प्रथम तो कुंडलनी का उठना है और दूसरी बात ईश्वर के ग्रेस मिलने की है आगे आपने कहा कि आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा जब विराट की ऊर्जा से मिलती है तब एक्सप्लोजन विस्फोट होता है तो एक्सप्लोजन या समाधि के लिए कुंडली जागरण और ग्रेस का मिलन आवश्यक है या कुंडलनी का सहकार तक विकास और ग्रेस की उपलब्धि एक बात है असल में विस्फोट एक शक्ति से कभी नहीं होता विस्फोट सदा दो शक्तियों का मिलन है एक्सप्लोजन जो है वो एक शक्ति से कभी नहीं होता अगर एक शक्ति से होता होता तो कभी का हो जाता तुम्हारी माचिस भी रखी है तुम्हारी माचिस की काड़ी भी रखी है वो रखी रहे अनंत जन्मों तक एक इंच के फासले पर आधा इंच के फासले पर वो रखी रहे रखी रहे तो आग पैदा नहीं होगी उस विस्फोट के लिए इन दोनों की रगड़ जरूरी है तो आग पैदा होगी वो छिपी है दोनों लेकिन किसी एक में भी अकेले पैदा होने का उपाय नहीं है जो विस्फोट है वो दो शक्तियों की मिलने पर पैदा हुई संभावना है तो व्यक्ति के भीतर जो सोई हुई है शक्ति वो उठे और उस बिंदु तक आ जाए सहस्त्रार्ध वो बिंदु है जिसके पहले मिलन बहुत असंभव है जैसे कि तुम्हारे दरवाजे बंद है और सूरज बाहर खड़ा है रोशनी तुम्हारे दरवाजे पर आकर रुक गई तुम अपने घर से चलो चलो भीतर से बाहर की तरफ आओ आओ दरवाजे तक आकर भी खड़े हो जाओ तो भी तुम्हारा सूरज की रोशनी से मिलन न हो दरवाजा खुले और मिलन हो जाए तो जो हमारा अंतिम चरम बिंदु है कुंडलनी का सहस्त्रा वो हमारा द्वार है जहां ग्रेस सदा ही खड़ी हुई जिस द्वार पर परमात्मा निरंतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन तुम ही अपने द्वार पर नहीं हो ही अपने द्वार से बहुत भीतर कहीं और हो तो तुम्हें अपने द्वार तक आना है वहां मिलन हो जाएगा और वो मिलन विस्फोट होगा विस्फोट इसलिए कह रहे हैं उसे कि उस मिलन में तुम तत्काल विलीन हो जाओगे एक्सप्लोजन इसलिए है कि उस मिलन के बाद तुम बचोगे नहीं वो जो काड़ी है वो बचेगी नहीं माचिस की उस विस्फोट के बाद माचिस तो बचेगी काड़ी नहीं बचेगी काड़ी तो जल के राख हो जाएगी ड़ी तो निराकार में विलीन हो जाए तो उस घटना में तुम चूंकि मिट जाओगे टूट जाओगे बिखर जाओगे खो जाओगे तुम बचोगे नहीं तुम जैसे थे द्वार तक आने के पहले वैसे तुम नहीं बचोगे तुम्हारा सब खो जाएगा, तुम लुट जाओगे जो द्वार पर खड़ा था वही बचेगा तुम उसी के हिस्से हो जाओगे ये घटना तुमसे अकेले नहीं हो सकती इस विस्फोट के लिए उस विराट शक्ति के पास तुम्हारा जाना जरूरी है उस शक्ति के पास जाने के लिए तुम्हारी शक्ति जहां सोई है वहां से उसे उठ के वहां तक जाना पड़ेगा जहां वो शक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो कुंडलनी की जो यात्रा है वो तुम्हारे सोए हुए केंद्र से उस स्थान तक है उस सीमांत तक जहां तुम समाप्त होते हो तुम्हारी जो सीमा है तो एक सीमा तो हमारे शरीर की है जो हमने मान रखी है ये बड़ी सीमा नहीं क्योंकि मेरा हाथ कट जाए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता मेरे पैर कट जाए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता फिर भी मैं रहता हूं इन इन सीमाओं के घटने बढ़ने से मैं मिटता नहीं मेरी आंख चली जाए मेरे कान चले जाएं तो भी मैं हूं तुम्हारी असली सीमा तुम्हारी शरीर की सीमा नहीं तुम्हारी असली सीमा सहस्त्रार का बिंदु है जिसके बाद तुम नहीं बच सकते उस सीमा पर एनक्रोचमेंट हुआ कि तुम गए फिर तुम नहीं बच सकते तुम्हारी कुंडली तुम्हारी सोई हुई सकती है वो तुम्हारे यौन के केंद्र के निकट और तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र के निकट तुम्हारी सीमा है इसलिए हमें निरंतर यह ख्याल होता है कि हम अपने पूरे शरीर से चाहे अपनी आइडेंटिटी छोड़ दें लेकिन अपने सिर से अपने चेहरे से आइडेंटिटी नहीं छोड़ पाते यानी मुझे ये, ये मानने बहुत कठिनाई नहीं लगती कि हो सकता है ये हाथ मैं हो लेकिन अगर दर्पण में अपना चेहरा देख के ये यह कि ये चेहरा मैं नहीं हूं तो बहुत मुश्किल हो जाता वो सीमांत है इसलिए आदमी सब खोने को तैयार हो सकता है बुद्धि खोने को तैयार नहीं होता सुकरात से किसी ने पूछा है कि तुम एक असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करोगे कि एक संतुष्ट सूअर होना पसंद करोगे क्योंकि सुकुरात संतोष की बात कर रहा था तो कह रहा संतोष परम धन तो कोई उससे पूछ रहा है कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे कि असंतुष्ट सुकरात होना तो सुकरात कहता है कि संतुष्ट सुवर होने से तुम्हें एक असंतुष्ट सुकरात होना ही पसंद करूंगा क्योंकि संतुष्ट सुवर को संतोष का पता भी तो नहीं हो सकता है असंतुष्ट सुकरात को कम से कम असंतोष का पता तो होगा अब ये जो कह रहा असंतुष्ट सुकरात वो हम ये कह रहे हैं कि हम सब खोने को तैयार हैं लेकिन बुद्धि को न खोंगे चाहे बुद्धि असंतुष्ट ही क्यों न हो बुद्धि भी हमारे उस केंद्र के बहुत निकट है अगर हम ठीक से समझो तो हमारी सीमांत दो है एक यौन हमारी सीमा रेखा है जिसके पार प्रकृति शुरू होगी जिसके नीचे बिलो प्रकृति की दुनिया शुरू होगी तो जहां हम सेक्स के बिंदु पर होते हैं हम में पशु में पौधे में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि पशु की पौधे की वो अंतिम सीमा है जो हमारी प्रथम सीमा है वहां उनकी सीमा खत्म होती इसलिए सेक्स के बिंदु पर पशु में हम में कोई फर्क नहीं होता वो पशु की अंतिम सीमा है और हमारी पहली सीमा है उस बिंदु पर जब हम खड़े होते तो हम पशु ही होते हमारी दूसरी सीमा है बुद्धि वह हमारे दूसरे सीमांत के निकट है जिसके पार परमात्मा है उस बिंदु पर होकर भी फिर हम नहीं होते फिर हम परमात्मा नहीं होते और ये हमारी दो सीमा रेखाएं और इनके बीच हमारी शक्ति का आंदोलन है अभी हमारी सारी शक्ति जिस कुंड पर सोई है वो यौन के पास है इसलिए आदमी की निन्यानबे प्रतिशत चिंतन निन्यानबे प्रतिशत स्वप्न निन्यानबे प्रतिशत क्रियाकलाप निन्यानबे प्रतिशत जीवन उसी कुंड के आसपास व्यतीत होता है सभ्यता कितना ही झुटला समाज कितना ही और कुछ कहे आदमी जीता वही है वो काम के पास ही जीता है वो धन कमाता है तो उस लिए मकान बनाता है तो उसलिए यश कमाता है तो उस लिए कुछ जो भी कर रहा है उसके बहुत मूल में खोजने पर उसका काम मिल जाएगा इसलिए जिनको समझ थी उन्होंने दो ही लक्ष्य बताए तो काम और मोक्ष ये दो लक्ष्य और अर्थ और धर्म दो साधन हैं अर्थ यानी धन वो काम का साधन है इसलिए जितना काम के योग होगा उतना धन पिपासु होगा जितना मोक्ष की आकांक्षा करने वाला युगों का उतना धर्म पिपासु होगा धर्म साधन है जैसे धन साधन है अगर मोक्ष पाना है तो धर्म साधन बन जाता है और अगर काम तृप्ति पानी है तो धन साधन बन जाता है तो दो हैं लक्ष्य दो हैं साधन क्योंकि दो हमारी सीमाएं हैं और उन सीमाओं पर हम और ये बड़े मजे की बात है कि उन दो सीमाओं के बीच में तुम कहीं भी नहीं टिक सकते उनके बीच में तुम कहीं नहीं ठहर सकते क्योंकि उनके बीच में तुम ऐसे मालूम पड़ोगे कि जैसा गधा घर का ना घाट का हो जाता है कुछ लोग उस हालत में पढ़ के बड़ी मुसीबतों पड़ जाते बहुत लोग पड़ जाते हैं उस मुसीबत में, में बहुत मुसीबतों पड़ जाते हैं उनको मोक्ष की अभीपा नहीं होती और काम का विरोध अगर किसी वजह से पैदा हो गया तो वो कठिनाई में पड़ जाएंगे वो काम के बिंदु से दूर हटने लगेंगे और मोक्ष के बिंदु के पास नहीं जाएंगे तब वो एक ऐसी दुविधा में पड़ जाएंगे जो बहुत ही कठिन बहुत दुखद बहुत नारकी और उनका जीवन सारा का सारा अंतर्द्वंद से भर जाए बीच के बिंदु पर टिकना न उचित है न स्वाभाविक न अर्थपूर्ण इसे हम ऐसा समझ लें कि जैसे कोई सीढ़ी पर चढ़े और बीच में रुक जाए तो हम उससे कहेंगे कुछ भी करो या तो वापिस लौटाओ या ऊपर चले जाओ क्योंकि सीढ़ी कोई मकान नहीं है सीढ़ी कोई निवास नहीं है उसने बीच में रुक जाना किसी भी अर्थ का नहीं यानी एक आदमी अगर सीढ़ी पर रुक जाए तो समझो उससे ज्यादा व्यर्थ आदमी खोजना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसे कुछ भी करने है तो उसे सीढ़ी के या तो नीचे के बिंदु पर आना पड़े या ऊपर के बिंदु पर जाना पड़े तो हमारी जो रीढ़ है समझ लो कि सीढ़ी है।, है भी सीढ़ी और रीढ़ का एक एक गुरिया समझो कि एक एक स्टेप है और वो जो हमारी कुंडलनी है वो नीचे के केंद्र से यात्रा शुरू करती है ऊपर के अंतिम केन्द्र तक जाती है ऊपर के केंद्र पर वो पहुंच जाए तो विस्फोट निश्चित है वहां फिर विस्फोट नहीं बच सकता और नीचे के केंद्र पर पहुंच जाए तो स्खन निश्चित है वहां स्खनन नहीं बस सकता ये, ये दोनों बातों को ठीक से समझ लेना कुंडली नीचे के बिंदु पर है तो स्खन निश्चित है ऊपर के बिंदु पर पहुंच जाए तो विस्फोट निश्चित है दोनों ही विस्फोट है और दोने के लिए ही दूसरे की जरूरत है वो जो यौन का स्खलन है उसमें भी दूसरा अपेक्षित है चाहे कल्पना में ही सही लेकिन दूसरा अपेक्षित वो उस जगह से भी तुम्हारी ऊर्जा विकीण होगी उस जगह से तुम्हारी पूरी ऊर्जा विकीर्ण नहीं हो सकती नहीं हो सकती इसलिए कि वो बिंदु तुम्हारा प्राथमिक बिंदु है तुम उससे बहुत ज्यादा हो उस बिंदु से तुम आगे जा चुके हो पशु तो वहीं पूरा तरफ खोज जाता इसलिए पशु मोक्ष नहीं खोजता अगर पशु कोई शास्त्र लिखे तो वहां दो ही पुरुषार्थ होंगे हुँ? काम और धन अर्थ और काम धन भी पशु की दुनिया का धन होगा अब जिस पशु के पास ज्यादा मांस है वो ज्यादा शक्ति है उसके पास ज्यादा धन है वो दूसरे पशुओं से काम की प्रतियोगिता में जीत जाएगा वो अपने आसपास दस मादाएं इकट्ठी कर लेगा वो भी एक तरह का धन इकट्ठा किया है उसके पास चर्बी ज्यादा है वो धन एक के पास तिजोड़ी ज्यादा है वो भी चर्बी है जो कभी भी चरबी में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक राजा है वो हजार हैदारानियां इकट्ठी कर लेगा। एक जमाना था कि आदमी के पास कितनी संपदा है वो उसकी स्त्रियों से नापा जाता था कि तो उसके पास कितनी स्त्रियां हैं गरीब आदमी है तो वो कैसे चार स्त्री रख सकते तो जैसे आज हम पाते हैं शिक्षा से नापते हैं कि कौन आदमी कितना शिक्षित है या कौन आदमी के पास कितना बैंक बैलेंस है ये सब बहुत बात के मेजरमेंट है पहला मेजरमेंट तो ये ही था कि उसके पास कितनी स्त्रियां इसलिए बहुत बार हमें अपने महापुरुषों को बड़ा बताने के लिए बहुत स्त्रियां गिनानी पड़ी जो झूठी जैसे कृष्ण की सोलह अभी कृष्ण को बड़ा बताने का उस वक्त तो कोई उपाय नहीं अगर कृष्ण बड़े आदमी हैं तो औरतें कितनी वो एकमात्र मेजरमेंट होने की वजह से हमको फिर गिनती करानी पड़ेगी भाई बहुत और 16000 अब बहुत कम मालूम पड़ती है क्योंकि अब हमारे पास बहुत बड़ी संख्याएं उन दोनों संख्याएं बहुत बड़ी नहीं अगर अफ्रीका में जाए तो अब भी ऐसी कौमें हैं कि जिनकी कुल संख्या तीन तक खत्म हो जाती तो अगर किसी के पास चार औरतें तो ये कहेगा बहुत क्योंकि तीन के बाद संख्या खत्म हो जाती तो वो कह मेरे पास बहुत असंख्य औरतें असंख्य क्योंकि तीन के बाद तो संख्या खत्म हो जाती है उसकी तो तीन के बाद जितनी उनको वो बिन तो सकता नहीं तो वो कहता असंख्य औरतें उस तल पर भी दूसरा अपेक्षित अगर दूसरा वस्तुता मौजूद ना हो तो भी कल्पना में अपेक्षित बाकी दूसरा अपेक्षित दूसरे के बिना स्खलन भी नहीं हो सकता ऊर्जा का लेकिन कल्पना में भी दूसरा उपस्थित हो तो स्खलन हो सकता है ख्याल पैदा हुआ कि अगर कल्पना में भी परमात्मा उपस्थित हो तो विस्फोट हो सकता है इसलिए भक्ति की लंबी धारा चली जिसने कि कल्पना को ही विस्फोट का आधार बनाने की कोशिश क्योंकि जब कल्पना में वीरी स्खलन हो सकता है तो सहस्त्रात्र शक्ति की ऊर्जा विस्फोट, विस्फोट क्यों नहीं हो सकती ये ख्याल ने काल्पनिक ईश्वर को भी जोर समंद में बिठा लेने की संभावनाओं को प्रगाढ़ कर दिया उसका कारण यही था लेकिन यह नहीं हो सकता स्खलन इस इसलिए हो सकता है कल्पना में क्योंकि वस्तुता स्खलन हुआ है इसलिए उसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन परमात्मा से तो कभी मिलन नहीं हुआ उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कल्पना हम उसकी ही कर सकते हैं जो हुआ है तो फिर उसकी कल्पना से भी काम लिया जा सकता है एक आदमी ने कोई एक तरह का सुख लिया है तो फिर वो आंख बंद करके उसका सपना भी देख सकता है लेकिन अगर लिया ही नहीं है तो फिर सपना नहीं देख सकता जैसे बहरा आदमी लाख कोशिश करे सपने में भी शब्द नहीं सुन सकता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता अंधा आदमी आज, हजार उपाय करे तो भी सपने में भी प्रकाश नहीं देख सकता हां यह हो सकता है कि एक आदमी की आंखें चली गई अब वो सपने में बराबर प्रकाश देख सकता है बल्कि अब सपने में ही देख सकता है कि अब तो तो नहीं निकली एथलियस में तो नहीं देख सकता तो जो हमारा अनुभव हुआ है उसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं लेकिन जो अनुभव नहीं हुआ उसकी तो कल्पना कभी हो उपाय नहीं और विस्फोट हमारा अनुभव नहीं इसलिए वहां कल्पना काम नहीं कर सकती वहां वस्तुता जाना होगा और वस्तुता ही घटना घट गट सकती है तो जो सहस्त्र चक्र है वो तुम्हारी अंतिम सीमा है जहां से तुम समाप्त होते हो जैसे मैंने कहा कि सीढ़ी और आदमी एक सीढ़ी ही है नित के वचन बहुत कीमती वो कहता है कि आदमी सिर्फ एक सेतु है मैन इज ए ब्रिज विदवीन टू इटर्निटीज दो अनंतताओं के बीच में एक सेतु एक अनंतता है प्रकृति की उसकी भी कोई सीमा नहीं और एक अनंतता है परमात्मा की उसकी भी कोई सीमा नहीं और आदमी दोनों के बीच में झूलता हुआ एक सेतु इसलिए आदमी पड़ाव नहीं या तो पीछे जाओ या आगे जाओ इस सेतु पर मकान बनाने की जगह नहीं और जो भी इस पर मकान बनाएगा वो पस्ता पछताएगा क्योंकि सेतु कोई मकान बनाने की जगह नहीं सिर्फ पार होने के लिए फतेहपुर सीकरी ने अकबर ने जो एक सर्वधर्म मंदिर बनाने की कल्पना की थी उसने जो एक दीन इलाही का ख्याल था कि सब धर्मों का सारभूत हो तो उसने उस दरवाजे पर जो वचन खुदवाया है वो जीसस का वचन है जीसस का वचन उसने खुदबाया है उस दरवाजे पर वो वचन ये है कि ये ये जगत मुकाम नहीं सिर्फ पड़ाव है यहां थोड़ी देर ठहर सकते हो लेकिन रूखी मत जाना ये कोई यात्रा का अंत नहीं ये सिर्फ थकान मिटाने के लिए पड़ा एक सरा है जहां रात भर रुकते हैं और सुबह फिर चल पड़ते और रुकते सिर्फ इसीलिए हैं कि सुबह चल सके और रुकने का कोई प्रयोजन नहीं ये रुकने के लिए नहीं रुकते तो आदमी एक सीढ़ी जिस पर यात्रा है इसलिए आदमी सदा तनावग्रस्त है अगर हम ठीक से कहें तो तनावग्रस्त है आदमी ये कहना शायद ठीक नहीं ये कहना ठीक है कि मनुष्य एक तनाव क्योंकि ब्रिज जो है तनाव ही है तना हुआ है तनाव हुआ होते ही ब्रिज हो सकता है दो छोरों पर और बीच में बेसहारा तना हुआ है इसलिए मनुष्य एक अनिवार्य तनाव है इसलिए मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता या तो वो पशु होता है तो थोड़ी सी शांति मिलती और या फिर तो वो परमात्मा होता है तो फिर पूरी शांति मिलती है पशु के भी तनाव उतर जाता है क्योंकि वो वापस लौटा है एसीडी से नीचे जमीन पर खड़ा हो गया परिचित जमीन पर पहचानी हुई जमीन पर जिसमें वो अनंत अनंत जन्म रहा है वहां वापस आ गया झंझट के बाहर हो गया अभी कोई तनाव नहीं है इसलिए या तो आदमी सेक्स में खोजता है तनाव की मुक्ति या सेक्स से संबंधित और अनुभवों में खोजता है शराब में नशे में जहां भी मूर्छा वहां वो खोज लेता है लेकिन वहां तुम थोड़ी देर ही रुक सकते हो क्योंकि तुम कुछ भी चाहो तो स्थाई रूप से पशु नहीं हो सकते बुरे से बुरा आदमी भी क्षण काल को ही पशु हो सकता है जो आदमी किसी की हत्या कर देता है वो भी क्षण भर में ही कर पाता है अगर क्षण भर और रुक गया होता तो शायद नहीं कर पाता यानी हमारा पशुओं में करीब करीब ऐसा है जिसे एक आदमी जमीन से छलांग लगाता है तो एक सेकंड को हवा में रह पाता है फिर वापस जमीन पर लौट आता है तो बुरे से बुरा आदमी भी स्थायी बुरा नहीं होता न हो सकता है बुरे से बुरा आदमी भी किन्हीं क्षणों में बुरा होता और उन क्षणों के बाहर वो ऐसे आदमी होता जैसे सारे आदमी पर उस एक क्षण को उसे राहत मिल सकती है, क्योंकि वह परिचित भूमि पर पहुंच गया जहां कोई तनाव नहीं था इसलिए पशु के मन में तुम्हें कोई तनाव नहीं दिखेगा उसकी आंख में झांकोगे तो कोई तनाव नहीं दिखेगा पशु पागल नहीं होता आत्महत्या नहीं करता उसे हृदय का दौरा नहीं पड़ता उसे ये सब बातें नहीं होती हाँ आदमी के चक्कर में पड़ जाए तो पड़ सकती हैं आदमी की बैलगाड़ी में जुट जाए तो हृदय का दौरा हो सकता आदमी का घोड़ा बन जाए तो मुश्किल में पड़ सकता आदमी का कुत्ता हो तो पागल भी हो सकता है वो दूसरी बात वो भी इसलिए कि वो आदमी अपने ब्रिज पर उसको खींच लेता है इसलिए वो झंझट में डाल देता है उसे अब जैसे कुत्ता इस कमरे में आया तो अपनी मौत से घूमेगा लेकिन अगर किसी आदमी का पाला हुआ कुत्ता तो उससे बैठ जाओ उस कोने में वो कुत्ता उस कोने में बैठेगा वो आदमी की दुनिया में प्रवेश कर गया वो पशु की दुनिया के बाहर हो गए अब वो झंझट में पड़ने वाला कुत्ता वो बैठा है तो वो कुत्ता लेकिन बैठा है आदमी की तरफ उसको तनाव में डाल दिया अब वो वही झंझट में होगी कब आज्ञा हटे और वो यहां से बाहर हो जाए आदमी कुछ देर के लिए क्षण दो क्षण के लिए वहां पहुंच सकता है इसीलिए जो हम निरंतर कहते हैं कि हमारे सब सुख क्षणिक है उसका और कोई कारण नहीं सुख शाश्वत हो सकता है लेकिन जहां हम सुख खोजते हैं वो स्थिति क्षणिक सुख क्षणिक नहीं हम खोजते हैं पशु होने में तो वो क्षणिक ही हो सकता है क्योंकि हम पशु क्षण भर को मुश्किल से हो पाते हैं वो ऐसे ही है कि जैसे हम किसी स्थिति में वापस लौटना सदा मुश्किल अगर तुम कल में वापस लौटना चाहो बीते कल में तो तुम आंख बंद करके एक आज क्षण को ऐसी कल्पना में हो सकते हो कि लौट गए लेकिन कितनी देर आंख खोलोगे पाओगे कि नहीं वापिस खड़े हो जहां से वहीं आ गए हो पीछे लौटा नहीं जा सकता क्षण भर की कोई जबरदस्ती की जा सकती है फिर पछतावा होगा इसलिए जितने भी क्षण एक सुख है सबके पीछे पछतावा है सबके पीछे रिपेन्टेंस सबके पीछे एक दुख बोध बेकार मेहनत की वो सब व्यर्थ गया लेकिन फिर चार दिन बाद तुम भूल जाओगे और फिर छलांग लगा लोगे पशु के तल पर जाके क्षण भर को सुख पाया जा सकता है प्रभु के तल पर जाकर शाश्वत सुख में डूबा जा सकता है लेकिन यह यात्रा तुम्हारे भीतर पहले पूरी होगी तुम्हें अपने सेतु के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचना होगा तब दूसरी घटना घटेगी इसलिए मैं संभव और समाधि को बड़ी समतुल बातें मानता हूं समतुल मानने का कारण असल में वही दो समतुल घटनाएं हैं और कोई घटना समतुल नहीं है संभोग की स्थिति में हम ब्रिज के इस छोर पर होते हैं सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से पर होते हैं जहां से हम प्रकृति से मिलते हैं और संभोग में हम सीढ़ी के दूसरे छोर पर होते हैं जहां हम परमात्मा से मिलते हैं दोनों मिलन हैं दोनों विस्फोट हैं एक अर्थों में दोनों में किसी खास अर्थ में तुम खोते हो हा, किसी में क्षणभर के लिए सेक्स में हो संभोग में क्षणभर के लिए और समाधि में सदा के लिए वो दूसरी बात है लेकिन दोनों स्थितियों में तुम मिटते हो ये बड़ा क्षणिक विस्फोट है जो वापस लौट आता है तुम रिक्रिस्टलाइज हो जाते हो क्योंकि तुम जहां गए थे वो तुमसे पीछे की अवस्था थी उसमें तुम लौट नहीं सकते लेकिन परमात्मा में जाकर तुम रिक्रिस्टलाइज नहीं हो सकते हो। वापिस तुम सुसंगठित नहीं हो सकते क्योंकि जिसमें तुम गए हो उसमें जाते ही फिर तुम्हारा वापस लौटना उतनी असंभव है जैसे कि पहले तुम पीछे वापस लौटने में असंभव थे अब तो और भी असंभव है अब तो इतना असंभव है ऐसे जैसे कि आदमी बड़ा हो गया और उसके बचपन के पजामे में उसे वापस लौटाना पड़े पर वो भी संभव है ये संभव नहीं क्योंकि तुम विराट के साथ एक हो गया अब तुम व्यक्ति में नहीं लौट सकते अब वो व्यक्ति इतनी क्षुद्र संकीर्ण जगह है कि जहां तुम्हारे प्रवेश का कोई उपाय नहीं है तुम सोच नहीं सकते कि इसमें जाना कैसे हो सकता तुम ये भी नहीं सोच सकते कि मैं इसमें कभी था तो कैसे था इतने छोटे होने में कैसे हो सकता हूं वो बात खत्म हो जाती है उस विस्फोट के लिए दोनों बातें जरूरी हैं तुम्हारे भीतर की यात्रा तुम्हारे अंतिम बिंदु सहस्त्रार्थक आनी चाहिए और क्यों उसे हम सहस्त्र कहते हैं वो भी थोड़ा ख्याल में ले लेना जरूरी है ये सारे शब्द आकस्मिक नहीं हमारी भाषा आमतौर से आकस्मिक है उपयोग से पैदा हुई है जैसे किसी चीज को हम दरवाजा कहते हैं दरवाजा ना कहें कुछ और कहें तो कुछ हर्ज नहीं होता दुनिया में हजार भाषाएं हैं तो हजार शब्दों के दरवाजे के लिए और सभी शब्द काम कर जाते हैं लेकिन फिर भी कोई एक बात जो संयोगिक नहीं है वो सभी में मेल खाएगी दरवाजा या डोर या द्वार का जो भाव है जिसके द्वारा हम बाहर भीतर जाते हैं वो सभी भाषाओं में मेल खाया क्योंकि वो अनुभव का हिस्सा वो संयोगिक नहीं जिससे हम बाहर भीतर आते जाते हैं जिससे जगह मिलती है बाहर भीतर आने जाने की स्पेस का एक ख्याल जो उसने है वो सब में होगा तो सहस्त्र शब्द बड़ा अनुभव का है संयोगिक नहीं जैसे ही तुम उस अनुभूति को उपलब्ध होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर जैसे हजार हजार फूल एकदम से खिल गए सब बंद हजार फूल एकदम से खिल गए हजार भी इसी अर्थ में कि संख्या के बाहर जैसी घटना घटती और फूल इस अर्थ में कि फ्लावरिंग होती है कोई चीज जो बंद थी कली की तरह वो खुलती फूल का मतलब है खिलना फूल का मतलब वही होता है जो प्रफुल्ल होने का होता है खुल जाना फ्लावरिंग का भी वही मतलब होता है खुल जाना कोई चीज जो बंद थी वो खुल गई तो कली की तरह कोई चीज थी वो फूल की तरह हो गई फिर एकाध चीज नहीं खुल गई अनंत चीजें जिसे पूरे तरफ से खुल गई और इसलिए इसको सहस्त्र कमल हजार कमल खिल गए हैं ये ख्याल आना बिल्कुल स्वाभाविक था अगर तुमने कभी सुबह कमल को खिलते देखा है नहीं देखा तो गौर से देखना चाहिए बहुत निकटता से बहुत चुपचाप बैठ के उसके पूरे धीरे धीरे पूरे खिलने को देखना चाहिए तो तुम्हें ख्याल आ सकेगा कि अगर हजार मस्तिष्क के कमल एकदम से खिल जाएंगे तो कैसी प्रति थी कि तुम थोड़ी सी रूपरेखा कल्पना में ले सकोगे और भी एक अद्भुत अनुभव हुआ है कि जिन लोगों को संभोग का बहुत गहरा अनुभव होगा उन्हें भी खिलने का एक अनुभव होता है क्षण भर को उनके भीतर भी कोई चीज खिलती खिलतीम भर को फिर बंद हो जाती लेकिन उस खिलने में और इस खिलने में एक और अनुभव होगा कि जैसे कि फूल नीचे की तरफ लटका हुआ खिले और फूल ऊपर की तरफ खिले पर वो तुलना तभी हो सकती जब दूसरा अनुभव तुम्हारे ख्याल में आ तब तुम्हें पता चलेगा कि नीचे की तरफ फूल खिल रहे थे और अब ऊपर की तरफ फूल खिल रहे हैं नीचे की तरफ जो फूल खिलते थे स्वभाव था वो नीचे की जगह से जोड़ देते थे ऊपर की तरफ जो फूल खिलते हैं स्वभाव था वे ऊपर के जगह से जोड़ देते हैं। असल में उनका खिलना और उनकी ओपनिंग तुम्हें वल्नरेबल बना देती तुम्हें खोल देती दूसरी दुनिया के लिए दरवाजा बन जाते वहां से कुछ तुम्हें प्रवेश करता और उस प्रवेश से तुम्हारे भीतर विस्फोट घटित होता इसलिए दोनों बातें जरूरी हैं तुम जाओगे वहां तक और वहां कोई प्रतीक्षा ही कर रहा है आना कहना ठीक नहीं कि वहां से कोई आएगा तुम जाओगे वहां तक तो कोई वहां प्रतीक्षा कर रहा है घटना घट जाएगी प्रश्न है कि क्या केवल शक्तिपात के, के माध्यम से कुंडलनी सहसार तक विकसित हो सकती है उसके सहसार पर पहुंचने पर क्या समाधि का एक्सप्लोजन हो जाता है आपने तो दर्जाएगा लेकिन क्या शक्तिपात के माध्यम से कुंडली सहस्रार तक विकसित हो सकती है जैसे है यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि दूसरे से समाधि उपलब्ध हो सकती है इसे थोड़ा समझना पड़े असल बात यह है इस जगत में इस जीवन में कोई भी घटना इतनी सरल नहीं जिसको तुम एक ही तरफ से देखो और समझ लो उसे बहुत तरफ से देखना पड़े अब जिससे मैं इस दरवाजे पर आऊ और जोर से हथौड़ा मारूं और दरवाजा खुल जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे हथौड़े से दरवाजा खुला और ये कहना एक अर्थ में सच भी है क्योंकि मैं अगर हथौड़ा नहीं मारता तो दरवाजा भी खुलता नहीं था लेकिन इसी हथौड़े को मैं दूसरे दरवाजे पर मारूं और दरवाजा ना खुले हथौड़ी टूट जाए तब तब तुम्हें दूसरा पहलू भी ख्याल में आएगा कि जब एक दरवाजे पे मैंने हथौड़ा मारा और दरवाजा खुला तो सिर्फ हथौड़े के मारने से नहीं खुला दरवाजा भी खुलने के लिए पूरी तरह तैयार था क्योंकि दूसरा दरवाजा नहीं खुला किसी भी कारण से तैयार था कमजोर था जराजीर्ण था पर उसकी तैयारी थी यानी खुलने में सिर्फ हथौड़े नहीं खोल दिया उसे दरवाजा भी खुला क्योंकि और दूसरे दरवाजों पे हतली की चोट करके देखिए तो हथौड़ी हाँ टूट गया थे। कहीं कहीं हाँ हथौड़ा नहीं टूटा ना दरवाजा खुला कहीं थक गए चोट कर कर के वो नहीं खुला तो इस घटना में जहां शक्तिपात से कुछ घटना घटती है वहां शक्तिपात से ही घटती इस भ्रांति में नहीं पड़ने की जरूरत है वहां वो दूसरा व्यक्ति भी किसी बहुत आंतरिक तैयारी के छोर पर पहुंच गया जहां जरा सी चोट सहयोगी हो, हो जाती नहीं ये चोट लगती तो शायद थोड़ी देर लग सकती थी तो इस शक्तिपात से जो हो रहा है वो कुंडलनी सहस्त्रार्थ तक नहीं पहुंच रही इस शक्तिपात से इतना ही हो रहा है कि टाइम एलिमेंट जो है समय का जो थोड़ा व्यवधान था वो कम हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा ये आदमी पहुंच तो जाते ही समझ लो कि मेरे साथ से चोट नहीं मारता इस दरवाजे पर और यह जरा जीन दरवाजा ये बिल्कुल गिरने को हो रहा है कल हवा के थपेड़े से गिर जाता हवा का थपेड़ा भी ना आता क्योंकि दरवाजे का भाग ना आए हवा का थपेड़ा ही ना आए उस तरफ तो क्या तुम सोचते हुए दरवाजा खड़ी रहता ये दरवाजा जो एक ही चोट से गिर गया जो हवा के थपेड़े से डरता था कि गिर जाएगा ये बिना हवा के थपेड़े के भी एक दिन गिर जाए जब तुम्हें कारण भी बताना मुश्किल हो जाएगा कि किसने गिराया तब ये अपने से भी गिर जाएगा ये गिरने की तैयारी इकट्ठी करता जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो फर्क लाया जा सकता है वो सिर्फ समय की परिधि का टाइम गैप का कि जो घटना रामकृष्ण के पास अगर विवेकानंद को घटी उसमें अगर अकेले रामकृष्ण ही जुम्मेवार है तो फिर और किसी को भी घट जाती बहुत लोग उनके करीब गए सैकड़ों उनके शिष्य तो और किसी को नहीं घट गई है और अगर विवेकानंद ही जिम्मेदार थे अकेले तो वो रामकृष्ण के पहले और बहुत लोगों के पास गए थे उनके पास वो नहीं घटी थी समझ रहे ना तो विवेकानंद तो की अपनी एक तैयारी थी रामकृष्ण की अपनी एक सामर्थ्य थी तैयारी और यह सामर्थ्य किसी बिंदु पर अगर मिल जाए तो टाइम गैप कम हो सकता है विवेकानंद हो सकता है अगले जन्म में यह घटना घटती वर्ष बाद घटती दो वर्ष बाद घटती दस जन्म बाद घटती ये सवाल नहीं इस व्यक्ति की अपनी भीतरी तैयारी अगर हो रही थी तो घटना घटती टाइम गैप कम हो सकता है और समझने की बात यह है कि टाइम बड़ी ही फिक्किटस बड़ी मायक घटना है इसलिए इसका कोई बहुत मूल्य नहीं असल में समय इतनी ज्यादा स्वप्निल घटना है कि उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं अभी तुम एक झपकी लो और हो सकता है कि घड़ी में एक ही मिनट गुजरे और तुम जाग के कहो कि मैंने इतना लंबा स्वप्न देखा कि मैं बच्चा था जवान था बूढ़ा हुआ मेरे लड़के थे शादी हुई धन कमाया सट्टे में हार गया ये सब हो गया और यहां बाहर हम कहें कि तुम कैसी बातें कर रहे हो इतना लंबा सपना देखने के लिए भी वक्त लगेगा क्योंकि अभी तुम एक सेकंड तुम्हारी आंख बंद हुई है सिर्फ तुम झपकी भर ली असल में ड्रीम टाइम जो है स्वप्न का जो समय है उसकी यात्रा बहुत अलग है वो बहुत छोटे से समय में बहुत घटनाएं घटाने की उसकी संभावना है इसलिए हमें बड़ी भ्रांति होती है अभी कुछ कीड़े हैं जो कि पैदा होते हैं सुबह सांझ मर जाते हैं हम कहते हैं बेचारे लेकिन हमें ये पता नहीं कि उनका टाइम का जो अनुभव है वो उतना ही जितना हमें सत्तर साल में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस बारह घंटे में वो सब काम कर लेते हैं घर बना लेते हैं पत्नी खोज लेते हैं शादी विवाह रचा लेते हैं लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं जो भी करना सब करा कर, मर सांझ में इसमें कुछ कमी नहीं छोड़ते इसमें सब हो जाता है इसमें शादी विवाह तलाक लड़ाई झगड़ा सब घटना घट गट, घटा के वो संन्यास वगैरह भी सब कर जाते हैं सुबह से सांझ तक और वो जो समय का उनका जो बोध है उसमें फर्क इसलिए हमें लगता है बेचारे और वो अगर सोचते होंगे तो हमारे बाबत सोचते होंगे कि जो हम 12 घंटे में कर लेते तो उनको सत्तर साल लग जाते हैं बेचारे <laughs> इतना काम तो हम बहुत जल्दी निपटा ले इन लोगों को क्या हो गया कैसी मंदबुद्धि के 70 साल लगा समय जो है वो बिल्कुल ही मनोनिर्भर मेंटल एंजाइटी है इसलिए हम भी हमारे मन के अनुसार समय का अनुपात छोटा बड़ा होता रहता जब तुम सुख में होते हो समय एकदम छोटा हो जाता है जब तुम दुख में होते हो समय एकदम लंबा हो जाता है घर में कोई मर रहा है और तुम उसकी खाट के पास बैठे हो तो रात बहुत लंबी हो जाती कटती ही नहीं ऐसा लगता है कि अभी रात कभी खत्म होगी कि नहीं होगी सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा रात इतनी लंबी होती जाती है लगता है कि अब नहीं आखिरी रात अभी कभी होगा नहीं उगेगा नहीं दुख समय को बहुत लंबा कर देता है क्योंकि दुख में तुम जल्दी से समय को बिताना चाहते हो तुम्हारी अपेक्षा जल्दी की हो जाती है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जल्दी बीत जाए जितनी तुम्हारी अपेक्षा तीव्र हो जाती है, समय तब मंदा मालूम पड़ने लगता है उस कान को रिलेटिव है जब तुम्हारी अपेक्षा बहुत तीव्र होती है वो तो अपनी गति से चला जा रहा है तो वो बहुत तुम्हें ऐसा लगता है बहुत धीमे जा रहा जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी से मिलने बैठा आओ वो चली आ रही है वो तो चाहता है कि बिल्कुल दौड़ती हुई जेट की रफ्तार से आओ लेकिन वो आदमी की रफ्तार से आ रही है तो उसे लगता है कैसी मंदगति है तो दुख में तुम्हारा समय का बोध एकदम लंबा हो जाता है सुख आता है तुम्हारा मित्र मिलता है प्रियजन मिलता है रात भर जाग के तुम गपशप करते रहते हो सुबह विदा होने का वक्त आता तुम कहते हो रात कैसे बीत गई क्षण भर में तो आई ना आई बराबर होगी ऐसा लगता नहीं कि आई थी सुख में तुम्हारे समय का बोध एकदम भिन्न हो जाता दुख में भिन्न हो जाता तो तुम्हारी मनोनिर्भर इकाई है समय इसलिए इसमें तो फर्क पैदा ही किए जा सकते हैं क्योंकि तुम्हारे मन तक तो चोट की जा सकती इसमें कोई कठिनाई नहीं अगर मैं तुम्हारे सिर पर लठ मार दूं तो तुम्हारा सिर खुल जाता है तब तुम क्या कहोगे कि तुम्हारा सिर एक आदमी ने खोल दिया उस पर निर्भर हो गए तुम हो ही गए निर्भर तुम्हारे शरीर को चोट की जा सकती तुम्हारे मन को भी चोट की जा सकती हाँ तुमको चोट नहीं की जा सकती क्योंकि तुम ना शरीर हो ना तुम मन लेकिन अभी तुम मन पर ठहरे हुए अपने को मन मान रहे हो या अपने को शरीर मान रहे हो तो इन सब को तो चोट की जा सकती है और इनकी चोट से तुम्हारे समय के अंतर को बहुत कम किया जा सकता है कल्पों को क्षणों में बदला जा सकता है क्षणों को कल्पों में बदला जा सकता है लेकिन जिस दिन तुम जागोगे ये बहुत मजे की बात है कि बुद्ध जिस दिन जागे उनको तो पच्चीस सौ साल जीसस को 2000 साल हो गए कृष्ण को शायद पांच हजार साल हो गए जर्थूस को, को बहुत समय हुआ मूसा को बहुत समय हुआ लेकिन जिस दिन तुम जागोगे तुम अचानक पाओगे करीब वो भी अभी जागे कि वो जो टाइम गैप है एकदम खत्म हो जाए ये 2500 साल और 2000 और 5000 साल एकदम सपने के मालूम पर इसलिए जब कोई जागता है तो एक ही क्षण में सब जागते हैं कोई क्षण में फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये बड़ा कठिन ख्याल में लेना ये बड़ा कठिन कि जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम एकदम कंटेम्प्ररी हो जाओगे बुद्ध के महावीर के कृष्ण के वो सब तुम्हें चारों तरफ खड़े हुए मालूम पड़ेंगे सब अभी अभी जागे अभी तुम्हारे साथ ही एक क्षण का भी फासला वहां नहीं वह नहीं हो सकता असल में ऐसा समझो कि हमें एक बड़ा व्रत खींचे बड़ा सर्किल बनाएं और सर्किल के सेंटर पर हम व्रश से बहुत सी रेखाएं खींचे हजार रेखाएं परिधि से खींचे और केंद्र पर जोड़ गए परिधि पर तो बहुत फासला होगा दो रेखाओं के बीच फिर तुम केंद्र की तरफ बढ़ने लगे फासला कम होने लगा फिर तुम जब केंद्र पर पहुंचोगे तुम पाओगे फासला खत्म हो गया दोनों रेखाएं एक हो गई तो जिस दिन अनुभूति की उस प्रगाढ़ता के केंद्र पर कोई पहुंचता है तो वो जो परिधि पर फासले से ढाई हजार साल का दो हजार साल का वो सब खत्म हो जाता है इसलिए बहुत दिक्कत होती है बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि उस जगह से बोलने पर तो कई बार भूल हो जाती क्योंकि जिनसे हम बोल रहे हैं वो परिधि की भाषा समझते कि बहुत भूल की संभावना हो